प्रश्नोत्तर दीपमाला विविध जिज्ञासा भोजन के समय आश्रम में जो भी आए उसे भोजन देना अनिवार्य है क्या समाधान बृहदारण्य उपनिषद के सप्तान ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है कि जो भोजन पककर तैयार होता है वह साधारण अन्न है उस पर सभी का अधिकार है ऐसा होने पर भी आश्रमों में कुछ व्यवस्था रखनी पड़ती है हमने बहुत जगह आश्रमों और अन्य क्षेत्रों में यह व्यवस्था देखी है कि बाहर से आए भूखे लोगों को भोजन जरूर देते हैं परंतु स्थानीय लोगों को नहीं देते स्थानीय लोग दूसरी दृष्टि से आते हैं दिन भर चाहे जहां घूमते रहेंगे कुछ भी करेंगे पर भोजन के समय आश्रम में पहुंच जाएंगे ऐसे लोगों को भोजन नहीं देना चाहिए क्योंकि वे इस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं हम कुछ काम करके पैसे कमाएंगे भोजन आश्रम में कर लेंगे तो उस पैसे से शराब पिएँगे जुआ खेलेंगे इसमें उनका ही नुकसान है भूखे को अतिथि को अन्न मिले इसके लिए यह व्यवस्था है लोगों को मूर्ख और कामचोर बनाने के लिए शास्त्र नहीं कहता इसलिए कोई साधु ब्रह्मचारी आ जाए या बाहर से कोई भूखा यात्री आ जाए तो उसे भोजन अवश्य देना चाहिए परंतु स्थानीय व्यक्ति को नहीं पहचानने में कभी कभी कठिनाई भी आती है परंतु दृष्टि ठीक रहे तो भगवान प्रेरणा दे देता है जिज्ञासा क्षमादान कब तक उचित है साधु और गृहस्थ की क्षमा के स्वरूप में क्या भेद है समाधान व्यक्ति जहाँ भी है वहाँ शास्त्र के द्वारा उसको एक कर्तव्य बताया गया है कुछ लोगों के लिए क्षमा कर्तव्य है तो बहुत से लोगों का कर्तव्य यह भी है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ते लड़ते मर जाना चाहिए पर अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए चारे या डंडे से तो पशु झुकता है वीर और विद्वान नहीं झुकते जिस व्यक्ति का यह प्रश्न है उसे अपने बारे में विचार करना चाहिए कि मैं क्षमा कर सकता हूँ या नहीं यदि नहीं कर सकता तो उसे अन्याय के नास में पूर्ण शक्ति से लग जाना चाहिए तब उसे अपने आप अनुभव हो जाएगा कि कहाँ क्षमा करना पड़ता है और कहाँ नहीं साधु का तो सहने का ही पार्ट है सन्यासी सन्यास धारण करते समय जल में खड़ा होकर प्रतिज्ञा करता है अभयम सर्वस्वूतेभ्यो मत्तः सर्व प्रवर्तते नारद परिवराज को अपनिषद वह संपूर्ण प्राणियों को अभयदान देने का व्रत इस प्रकार लेता है कि कोई भी प्राणी मेरे प्रति कैसा भी व्यवहार कर सकता है मेरी ओर से उसको भय नहीं होगा क्योंकि मैं सर्वात्म भाव का उपासक हूँ इसलिए उसकी सहनशीलता एवं क्षमा का रूप अलग ही प्रकार का होगा गृहस्थ में भी जिसका अपने वर्णादि के अनुसार जैसा जैसा कर्तव्य है उसके अनुसार ही उसकी क्षमा का स्वरूप होता है जिज्ञासा प्राचीन काल में स्त्रियाँ गुरुकुल में पढ़ती थीं या नहीं यदि नहीं तो गार्गी जैसी स्त्रियां विदुषी कैसे हुई समाधान शास्त्रों में तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो कि स्त्रियां गुरुकुल में पढ़ती थीं इसकी आवश्यकता भी नहीं समझी जाती थी क्योंकि शास्त्र के अनुसार एक युवक समावर्तन संस्कार तक गुरुकुल में अध्ययन करके जितना पुण्य और शास्त्रीय अधिकार अर्जित करता था उसका आधा भाग विवाह होते ही उसकी होने वाली धर्मप्रत्नी को प्राप्त होता था पुरुष उसके बिना यज्ञ नहीं कर सकता यज्ञ में वह बैठती है तो वैदिक मंत्रों को सुनती ही है यज्ञ में एक अंग होता है आद्यावेक्षण। उसमें पत्नी के देखने मात्र से ही यज्ञ सामग्री की शुद्धि हो जाती है स्त्री का वैदिक यज्ञों में इतना महत्व और अधिकार है अतः अच्छा शास्त्र में स्त्रियों को किसी प्रकार पुरुषों से हीन नहीं समझा गया है यदि कहो कि उन्हें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया तो समझना चाहिए कि शास्त्र बहुत व्यवहारिक है आजकल लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं नौकरी कर रही हैं यह अच्छी बात है परंतु इस विषय में कुछ बातें विचारनी है आज घरों में क्या स्थिति बन रही है पति पत्नी के संबंधों में कैसी समस्या आ रही है बच्चों की संभाल कैसी हो रही है घरों में भोजन कैसा बन रहा है लोग घर छोड़कर होटलों में भोजन कर रहे हैं ये सब उन्नति है या अवनति यह विचारणीय प्रश्न है यही सब सोचकर शास्त्र में स्त्री के पढ़ने का निषेध किया गया था गार्गी के विषय में कहें तो एक दो दृष्टांत देकर आप कोई नियम नहीं बना सकते कुछ वर्ष पहले हमने दक्षिण भारत में एक चार वर्षीय कन्या को व्याकरण महाभाष्य पर बोलते देखा आज कुछ लड़कियां बहुत छोटी उम्र में भागवत कथा कर रही हैं यह सब एक जन्म के संस्कार से नहीं होता है ऐसे लोगों में पूर्व जन्मों के संस्कार प्रकट हो जाते हैं इसीलिए गार्गी आदि अपवाद हैं उनके उदाहरण से आप कोई नियम नहीं बना सकते